एवं प्रयोगाभिप्रायम षोस्मी पद प्रयोग आत्म चेद्जानी पुरुषः एकष एक पुरुषः एक दो पद का प्रयोग का अभिप्राय कथन करके अयमस्मी अयमित पद प्रयोग का अभिप्राय कहते बोधो देहात्मीक्ष तद्वत्रे तूत्रे मयमीधीये बोधो देहात्मी देहात्मा देह रूप आत्मा में देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञान अवस्था में नहीं कहते देहा आत्मा किन्तु कहते मैं मनुष्य ऐसे ज्ञान है मैं मनुष्य ऐसे ज्ञान है मनुष्य तो आत्मा में है क्या नहीं। देह में देह। है पशुत्व मनुष्य तो देह आत्मा में तो नहीं तो मनुष्य हम पुरुष हम ऐसे ज्ञान होता है स्थूल हम मोटा में सोहम मोटाम ऐसे ज्ञान होता है वही ज्ञान ही नहीं है देहात्म विषय का देह का आत्मा मानने वाले देहात्म नहीं बोध कैसे बोध असंग्ध विपर्यस्त बोध असंग्ध और अविपर्यस्त विपर्यस्त होता है भ्रांत राज्य में सर्प ज्ञान है यथार्थ ज्ञान तो है नहीं। और विपर्यस्त है रजू को रजू समझना ये विपर्यस्त है अभिपर्यस्त है नहीं। डिप्रेशन जी ज्ञान है असंदिग्ध पुरुष है या स्थानु था था है ये ज्ञान होता है संशय संदिग्ध है असंिग्ध निश्चय है पुरुष असंदिग्ध ज्ञान देह के विषय में मैं मनुष्य हूँ कभी एक एकांत में अंधकार में अपने कमरा में बैठे हो कभी कभी थोड़ा संशय होता है मैं मनुष्य हो नहीं होता है कभी विपर्यस्त होता है मैं मनुष्य न हूँ कभी मैं व्याग्रह हूँ कभी नैसे ज्ञान कभी होता है मनुष्य निश्चय है भ्रांति कभी है संदिग्ध है असंिग्ध ज्ञान है मन, अपने देह में और अविपर्यस्त है असन्दिग्ध अविपर्यस्त बोध हो आत्मनि इच्छते देह रूप आत्मा में असंदिग्ध ज्ञान है और अविपर्यस्त ज्ञान है अर्थात संशय विपर रहित ज्ञान संशय भी नहीं भ्रांति भी नहीं कभी भ्रांति होती मैं मनुष्य नहीं हूँ ऐसे भ्रांति होती है और संशय कभी होता है असंदिग्ध असंग्धि बोध देहात्मा में दिखता है तदवद अत्र ऐसे में ब्रह्म ज्ञान में ऐसे होना चाहिए जैसे कभी संशय भ्रम नहीं होता है मैं मनुष्य हूँ इसमें कभी कभी संशय होता है थोड़ा कभी भ्रांति होती है इसी प्रकार अहमअि ब्रह्म ज्ञान ऐसे दृढ़ होना चाहिए थोड़ा भी समस्या नहीं होगा कभी भ्रांति नहीं होगी असंधि उसको द, मैं मनुष्य निश्चय करने के लिए कितने प्रकाश चाहिए प्रकाश चाहिए हाथ से देखना पड़ता है हाथ पर से लगाना पड़ता है कुछ नहीं कुछ प्रकाश आदि कोई प्रमाणिक मैं मनुष्य निश्चय है इसी प्रकार ये ब्रह्म अहम अस्मित पुरुष अयम अस्मित पुरुष आत्मा को जानता है अयम अस्मी ऐसे ब्रह्म ज्ञान असन्दिग्ध अभिपर्य बोध ज्ञान ऐसे चाहिए उसे मुक्ति होती है तदवत अत्र आत्मा विषय में ऐसे निर्णय करने के लिए अयमित अभिदी श्रुति में अयम से कहा गया अयम <coughs> अस्मि ऐसे दृढ़ ज्ञान चाहिए आत्मा नीजानियात अयम अस्मित पुरुष अयम अस्मि ऐसे दृढ़ ज्ञान निर्णय करने के लिए अयम दिया है क्योंकि देहात्मा में असन्दिग्ध अविपर्यस्त बोध ज्ञान होता है ये सब का अनुभव सिद्ध है इसी प्रकार आत्मा में ऐसे दृढ़ ज्ञान होना चाहिए संशय विपर्य रहित तो। संशय नहीं हो भ्रांति नहीं हो अहम अस्मी भ्रम ज्ञान के लिए अयम ऐसे शब्द श्रुति में कहा जाता है ठीक लौकिका नाम प्रसिद्ध है देह रूपी आत्मनि ये देह रूप आत्मा प्रसिद्ध है सामान्य लोग में इसको मानते में कहते संशय विपर्य रहित संशय रहित विपर्य भ्रांति रहित अयम अस्मित बोध यदव उपलब्ध थे ये मेहू अयम मैं मेहू अभी जा रहा हूँ मैं बैठा हूँ अयम अस्मित बोध जैसे उपलब्ध होता है इस प्रकार तदवद अत्र अब तक अर्थव प्रत्येगात्मा विषय प्रत्येगात्मा में ऐसे ज्ञान होना चाहिए तदवत विषय क्या, क्या है? तद्वत नहीं, का अर्थ उसी प्रकार संशय विपर रहित तो ज्ञान मुक्ति सिद्धय संपाद्यम मुक्ति सिद्धि के लिए मुक्ति के लिए ऐसे ज्ञान साधन करना है ऐसे दृढ़ ज्ञान संशय विपर रहित तो ज्ञान ही मुक्ति का साधन है ऐसा निश्चय करने के लिए अयमित विधि अयम से कहा जाता है किसी के द्वारा श्रुत्याुत शेष श्रुति के द्वारा कहा जाता है इति ईदस्थ बोधस्व मुख्य साधन से ऐसा बोध संशय विपरीत ज्ञान ही मुख्य साधन है संशय नहीं हो विपरीत भ्रांति नहीं हो ऐसे दृढ़ ज्ञान ही मुख्य का साधन है इसमें आचार्य वाक्य में संवाद थी आचार्य का वाक्य संवाद बताते हैं। देहात्म ज्ञान देहात्म ज्ञान वज्ञान देहात्म ज्ञान बाधकम् देहात्म ज्ञान बाधक आत्मन्येव आत्मन्येव आत्मन्य भव्यस्तम स ने मुच्य देहात्म ज्ञान भज देह में आत्मज्ञान दृढ़ है नहीं नहीं है अब मैं मनुष्य मानते हो संशय है बोलो कभी कहीं संशय होता है <laughs> न कभी कभी संशय होता है ना एकांत में <laughs> मनुष्य हूँ अथवा नहीं संशय नहीं होता ऐसे जैसे संशय रहित तो ज्ञान है ऐसे दृढ़ ज्ञान देहा आत्म ज्ञान बद देह में हूँ नहीं कोई कहता है किन्तु मनुष्य हूँ बोलो कर देखो ये पशु है <laughs> कैसे बोलता है कोई अपने को पशु कह दे और कुछ पशु में कुछ विशेष नाम लेकर कह दे ऐसे बहुत पशु गधा भी पशु है सुगर कुकर भी पशु है कोई शब्द कह दे तो कैसे लगता है देखो तो मनुष्य जैसे दृढ़ निश्चय है अज्ञानी को देह में अहम बुद्धि जैसे दृढ़ है देहात्म ज्ञानवध ऐसे ज्ञान आत्मनिय भवे दृश्य आत्मा में ऐसे दृढ़ ज्ञान होना चाहिए जैसे देह में अहम बुद्धि है जैसे आत्मा में अहम बुद्धि हो आत्मा में अहम बुद्धि हो जाए तो वो देहात्म ज्ञान का बाधक होता है जो आत्मा में अहम बुद्धि नहीं तो देह में अहम बुद्धि है और यदि आत्मा में अहम बुद्धि हो जाए एक असंग कूट स्थात्मा में हूं तो देह में आत्मबुद्धि रहेगी yeah. देहात्म ज्ञान का बाधक है देह में जैसने दृढ़ आत्मज्ञान है ऐसे दृढ़ आत्मा में अहम ज्ञान हो जाए वो ज्ञान देहात्म ज्ञान का बाधक देहात्म वज़ आत्मन यवेत देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञान भवित यमन देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञान देहात्म ज्ञानवध भवे जैसे देहात्म ज्ञान जितने दृढ़ है ऐसे ही आत्मा में ही जिसका ज्ञान हो जाएगा वो ज्ञान देहात्म ज्ञान का बाधक होता है तो मत् ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो देहात्म ज्ञान का बाद होता है यस्य आत्मनि एव भवेत आत्मनि एव जो मनुष्य कहता है तो कूटस्थ को भी लेता है चितावास को लेता है सबको मिला कर कहता है वह आत्मनि एव ज्ञान है आत्मा अनात्मा सब मिला करके ऐसे ज्ञान नहीं आत्मनि एव आत्मा ही मैं हूं अनात्मा कुछ नहीं मिला करके ऐसे ज्ञान जिसको हो जाए सर ने नुच्यते इच्छन मतलब इच्छा करता हुआ निच्छन इच्छा नहीं करता हुआ वो नहीं चाहे मुक्ति मुझे चाहे करे इच्छा नहीं करे यदि हम ब्रह्म ऐसे ज्ञान दृढ़ ज्ञान हो गया संशय विपरीत ज्ञान हो गया तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी और इच्छा नहीं करे भी मुक्त होना पड़ेगा इच्छा नहीं करे। तो भी करे संचित मुक्त हो जाता है इच्छा की आवश्यकता नहीं ऐसे दृढ़ ज्ञान हो गया तो ज्ञान निवृत्ति दि� होगी और की निवृत्ति हो गया तो मुक्त ही है देहात्म अहम मनुष्य देहात्म विषय दृढ़ प्रत्यय यथा अहम मनुष्य ये ज्ञान दृढ़ है ये देहात्म ज्ञान है मैं देह हूं ऐसा नहीं कहते कि मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य तो देह में अहम मनुष्य जैसे देहात्म विषयक दृढ़ दृढ़ ज्ञान यथा जिस प्रकार एवं प्रत्येगात्म प्रत्येगात्म में अहम देहत्मा एवं देहात्म ज्ञान अपने अहमअ्मि ब्रह्म आत्मा में ज्ञान हो जाएगा तो देह में हम बुद्धि रहेगी नहीं रहेगी देह में हम बुद्धि का नाश हो जाता है देहात्म तो ज्ञान अपवाद होने उसको बाद करके ही ज्ञान होता है जैसे राजु में सर्प ज्ञान है जब अयम सर्प अयम रज्जु ऐसे ज्ञान होगा सर्प ज्ञान रहता है उस न सर्प ज्ञान को बाध करके ही रज्जु ज्ञान होता है इसी प्रकार देहात्म ज्ञान को बाध करके ही ब्रह्म अहमअमित ज्ञान हम ऐसे जाए ऐसे ज्ञान दीर्घ ज्ञान शब्द सुनकर करते कोई कह दे ब्रह्म अहम ब्रह्म सब लोग कह देंगे वो ज्ञान नहीं ऐसे विचार कर देखना जैसे मैं कहते समय इधर है मनुष्य हूँ कभी संशय नहीं होता है भ्रांति कभी नहीं इसी प्रकार अहम कहते समय व्यापक ब्रह्म में हूँ के अंदर बाहर एक तत्व है मैं हूँ ऐसा संशय विपरीत तो ज्ञान जिसको हो जाए सब विद्वान वही ज्ञानी है ने मोक्ष इच्छा रहित इच्छा नहीं होने पर भी मुच्चते मुक्त हो जाएगा कारण क्या है संसार हेतु तो और अज्ञान से ज्ञान अपना तिथि तो भाव संसार का हेतु है तो अज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने से अज्ञान रहेगा अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान है संसार का हेतु तो? अज्ञान नहीं रहेगा तो संसार नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी मुक्त हो ही जाएगा अयमति पद प्रयोग से अभिप्रयान तो शंक है अभी शंका कय जो देहा है अयमस्मती पुरुष श्रुतिमा बृहदारण्य की श्रुति आत्मा चेत बीजानीयादयस्मी पुरुष अयम पद दिया है पद प्रयोग का अभिप्राय की शंका करते हैं। परोक्षत्व मुच्यते चेतदुच्यता स्वयं प्रकाश चैतन्य मुच्यते सदात अयमित अरोक्ष चेत शंका अयम यद्या अपम अस् इधम सदस्य प्रयोग होता है अयमात्मा ब्रह्म इदम फनीकृष्ण में कहा जाता है अयम अस् अर्थात अपृक्ष कहा जाता है सिद्धांतिक अक्षको क्योंकि जो स्वयं प्रकाश चैतन्य हे हमेशा ही अपक्ष है आत्मा है स्वयं प्रकाश उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है स्वयं प्रकाश चैतन्य तो सदापुरक्षम यथ साक्षात अपरुक्षात ब्रह्म ब्रह्म अपरो में कभी मैं हूं अथवा नहीं हूँ संचय होता है अहम नास्तमी के ब्रह्म होता है ये स्वयं प्रकाश होने के कारण नहीं तो कभी कभी जैसे अभी घट है अथवा नहीं है कलम यहाँ है अथवा नहीं ऐसा कभी होता है, नहीं? भता है, भता है। अब कि या नहीं अब मैं हूँ या नहीं हूँ होता कभी नहीं कभी कभी कमरा में अकेले रहते समय हूं अच्छा नहीं हूँ संचयता है किसको अच्छा नहीं हूँ ऐसा होता है, नहीं। नहीं होता है। नहीं। क्यों नहीं होता है अपने स्वयं प्रकाश आत्मा है उसमें संशय भी परे नहीं होता है हमेशा ही स्वयं प्रकाश है इसलिए अयम जो कहा गया इसे स्वयं प्रकाश किन्तु क्या है और अवस्था में मैं कहते सम्भव चेतनों से लेकर स्थल से मिलाकर सब को मिला करके ज्ञान है और अनात्मा से छोड़ करके केवल आत्मा में ज्ञान होना चाहिए अभी भी अहम ऐसे ज्ञान होता है किंतु केवल आत्मा को विषय नहीं करता है वो मनुष्य कोई को मनुष्य में हूँ नाम लेकर हमक में हूँ तो नाम रूप विशिष्ट करके सब मिला करके ज्ञान होता है वो सब छोड़ करके केवल चेतन विषय का ज्ञान अपरक्ष ज्ञान आवश्यक है यथा अयम घट इति प्रयोग में प्रत्यक्ष में, में कहा जाता है अयम घट इदमिर्दिष्ट से वस्तु न अपरक्ष निर्देश शब्द के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है अयम घट वह अपरक्षा में कहा जाता है तथा अयमअस्मी अथापि अहमअस्मी अपरक्ष के लिए कहा गया है इसे शंका करने पर सिद्धांत कथा तदप अस्मक इष्टम एव है हम भी कहते हैं ठीक है अपरक्ष ज्ञानी ही चाहिए तदुच्यता क्यों इसे क्योंकि स्वयं प्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम यथ यस्मात कारण यथ स्वयं प्रकाश चैतन्यम सदा अपरोक्षम आत्मा ही स्वयं प्रकाश चैतन्य हमेशा ही अपरोक्ष है कभी परोक्ष नहीं होता है अपना स्वरूप कभी परोक्ष नहीं होता है घट कभी परोक्ष होता है कभी परोक्ष होता है कभी अपरोक्ष होता है और नये लेकर उच्चता के रख परोक्ष ज्ञान नहीं होता है सुनकर ज्ञान हुआ शब्द से हम वहा रखा रखाए तो प, तो अपरोक्ष हो गया कोई कहा घट को लेकर मैं वहाँ रखा है अपरोक्ष ज्ञान हो गया परोक्ष ही होगा चक्षु आदि देखने पर अपरुक्ष होगा तो कभी परोक्ष हो कभी अपरक्ष हो के विषय में हमेशा ही अपरक्ष कभी परोक्ष होता है अपरोक्ष ही है साधनातर निरपेक्षता अभासमान चैतन्य अन्य साधने की अपेक्षा नहीं करके प्रकाश मान चैतन्य कोई व्यवधान नहीं कोई प्रमाण व्यापारी की आवश्यकता नहीं है नित्यम अपरुचम घट को देखने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है चक्षुरादि इंद्रिय की आवश्यकता है प्रकाश सहकारी कारण चाहिए चक्ष सनिकर्ष होगा तब तो ज्ञान होगा और आत्मा के लिए इंद्रा प्रमाण क्या आवश्यकता है व्यवधान नहीं।, नहीं नित्यम अस्मा अभिपेतवाद हम मनते अच्छ आत्मा सैम अपूच सदा ही अपृच ननु नमन स्वश चित्रूपत्व से नित्य आत्मा स्वचचिदूपे चिदूपस्यपोक्षे अयमिति अयमीति पद प्रयोग से अयम से पद प्रयोग कथन कियाक्ष प्रकाश चिदूपस्यपोक्ष अयमित पद प्रयोग से अभिप्राय वर्णनांगीकार बलाद आगत्म आत्मन पर विषयत्म अपरोक्ष विषय तम पुरोत्तम दो हो जाएगा आत्मा में परोक्ष विषय तो और विषय तो है पहले क्या कहा था अपरो ज्ञान संशय रहित तो ज्ञान चाहिए इस प्रकार पहले अभिपर्य तो असंग्ध ज्ञान के लिए कहा और यहाँ कहा अयम जो दिया है तो ये जो अभिप्राय कथन किया अयम पद का अभिप्राय कहा आत्मा में अपरोक्ष ज्ञान चाहिए मुक्ति के लिए यदि आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष ही हमेशा हो तो फिर अहम कहना व्यर्थ हो गया और तो अपरोक्ष ही होगा अपरोक्ष ज्ञान चाहिए मतलब कव्य आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है कभी अपरोक्ष होता है दोनों प्राप्त होए। गए परोक्ष ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी अपरोक्ष ज्ञान सिद्धि के लिए अहम शब्द कहा गया ये अभिप्राय कथन से ये सिद्ध हुआ आत्मा ने दोनों ही अभिप्राय अभिप्रायन कथीकार बलादीकार के सामर्थ्य से आगत आत्मन पर विषयत्म विषय विषयत्म पूर्ोक परोक्ष विषय तो अपक्ष विषय तो गया ज्ञान ज्ञान आश्रय विषय ज्ञान अज्ञान का आश्रय विषय ज्ञान का आश्रय है अज्ञान काश्रय आत्मा का ज्ञान हे आत्मा का अज्ञान है तो ज्ञान और ज्ञान का आश्रय हुआ और विषय हुआ कभी ज्ञान होता है कभी ज्ञान नहीं होता है ज्ञान का एक होता आश्रय एक होता विषय अहम घटम पश्च्यामी अहम घटम पश्च्यामी कहे तो घट ज्ञान अहम घट ज्ञान का आश्रय में हूं घट ज्ञान का विषय में हूँ घट है घट ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का आश्रय जानने वाले ज्ञानता चैत्र आदि जो जानता है वो ज्ञान का आश्रय होता है जिसको जानता है घट आदि को वो घट आदि विषय होता है आत्मा का अज्ञान आत्मा के ज्ञान आत्मा का जो अज्ञान है जैसे ज्ञान का आश्रय विषय होता है ऐसे अज्ञान का भी आश्रय विषय है हम घटम न जाने में घट विषय का अज्ञान मेरे में है अज्ञान का विषय घट और अज्ञान का आश्रय में किंतु आत्मा में जो अज्ञान है जिससे संसार बन होता है वो अज्ञान का आश्रय भी आत्मा है विषय भी आत्मा है आश्रय तो विषय तो भागनी निर्विभाग चितरे व केवला निर्विभाग चैतन्य अज्ञान का आश्रय है और विषय भी है तो ज्ञान और अज्ञान का आश्रय ज्ञान का भी आश्रय अज्ञान का भी आश्रय आत्मा हुआ और ज्ञान का भी विषय हो गया अज्ञान का विषय हो गया अर्थात परोक्ष ज्ञान का विषय हो गया अपरोक्ष ज्ञान का विषय हो यह आत्मा हुआ तो आत्मा परोक्ष विषय हो अपरोक्ष विषय हो और ज्ञान ज्ञान आश्रय विषय तोंबा ये दोनों जो कहा है एक आत्मा और ज्ञान का भी आश्रय हो विषय हो अज्ञान का भी हो वो अपरोक्ष हो और परोक्ष हो ये तो ये तो नहीं होगा एक ही आत्मा अपरोक्ष भी हो परोक्ष भी ज्ञान का आश्रय अज्ञान का आश्रय ज्ञान का विषय अज्ञान का विषय ये कैसे बनेगा अप्रमाणिक इतिहास दशम इव सर्व उपस्थित इतिहास सिद्धांत कहा हम दृष्टान्त बताएंगे दशमस्तोमसी से वाक्य में जिस प्रकार है इस प्रकार एक विषय में परोक्षत्व अपक्ष ज्ञान अज्ञान ज्ञान तो अज्ञान विषय तो सब कुछ आ जाएगा सब बन जाएगा इतिहास परोक्षम परोक्ष नि परूपेक्षे दशमे ज्ञान ज्ञान निक्षे इसमें शंका करने वाले कहा अभी इदम अयम अस्मित अयम शब्द का अभिप्राय वर्णन करते समय कहा अपरोक्ष ज्ञान लेने के लिए अयम शब्द कहा इससे सिद्ध होता है ज्ञान आत्मा अपरोक्ष भी होता है परोक्ष भी होता है तभी तो अम शब्द कहा गया यदि कभी परोक्ष नहीं हो अपरोब्द विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा अम शब्द का अर्थ क्या अपरोक्ष बोध लेने के लिए तो कभी परोक्ष होता है कभी अपरोक्ष होता है परोक्ष विषय तो अपरोक्ष विषय तो दोनों और पहले आया था पुर्वतम ज्ञान आश्रय विषय ज्ञान और अज्ञान का आश्रय विषय तो ये सिद्धांत कहता है परोक्षम अपरोक्षम एक युगल दो हुआ एक परोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष ज्ञान आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान विषय तो आत्मा में आएगा अपरुक्ष ज्ञान विषय तो अपमान आएगा ज्ञान एम अज्ञान मित्त दूसरा है ज्ञान एम अज्ञान ज्ञान भी और अज्ञान भी दोनों होगा यदि अपना तो स्वयं प्रकाश है नित्य अपरोक्ष है तो उसमें अज्ञान कैसे रहेगा कभी ज्ञान कभी अज्ञान करते तो हो जाएगा नित्य अपरोक्ष रूपे भी यद्यपि नित्य अपरोक्ष है फिर भी दा दोनों कैसे एक है तो परोक्ष अपरोक्ष मिलकर के दो एक और ज्ञान, और ज्ञान अज्ञान भी मिलकर के दो युगल दो जोड़ा परोक्ष विषय तो अपरोक्ष विषय तो ये भी हो जाएगा ज्ञान अज्ञान ये भी हो जाएगा कैसे हो जाएगा यथा दशमे दशमे में में जैसे दस व्यक्ति नदी में पार हो गए पार होकर गिनती करते तो सब गिनती करते अपने कुछ कर न हो गई न ही वो कोई एक रह गया रह गया मतलब क्या है मर गया दुखे लगे गिनती करते न ही दिखता है तो कोई को आकर बताया नहीं नहीं दसम है वो तो हे ज्ञान हो गया दसम का पर यथार्थ होता कौन से फिर हे तो, तो कहा तो तो दसमा नहीं है दसम मर गया है इसे ज्ञान होता दसम हे ज्ञान हो गया फिर बात है दसमा में हुआ जो अपने स्वयं दशम है वो अपने लिए कभी सही में अपरक्ष या नहीं अपर होने पर भी जब मर गया कहते उस समय दशम का ज्ञान हुआ था नहीं हुआ और दसम है सुनकर के जो ज्ञान हुआ अपरुष हो गया उस समय नहीं हुआ अपरुष ज्ञान हुआ मान लिये दसम है अभी कहते है तो कहाँ है चलो जाए उसको लाएंगे उस समय दशम का ज्ञान हुआ ना नहीं आप तो वाक्य से सुना दसम है रो नहीं दसम है सब लोग सुनकर खुश हो गए कहाँ आये <PULAC> तो दसव का ज्ञान हो गया ना नहीं, नहीं।, नहीं। अब सब चलो चलो ले आएंगे कहाँ है दशम का ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान अब तुम दसम कहा ज्ञान हो गया अपरिचय है दसम ज्ञान परोक्ष भी होता है अपरिछय होता है होता है पहले ज्ञान था जो रो रहे थे दशम का नहीं ज्ञान था अज्ञान था अभी ज्ञान हो गया तो दशा में ज्ञान रहता है और अज्ञान दोनों रहता है ज्ञान अज्ञान दोनों रहा अ परोक्ष गया, परोक्षम अपरोक्षम च एक युगल हुआ ज्ञान अज्ञान नित्यापरोपे भी द्वयम सिया यथा दसमे परोक्षम अपरोक्षम इति एकम युगलम दो मिलकर के एक युगल जोड़ा हुआ ज्ञानम अज्ञान अपरम इधर द्वयम दो युगल है ज्यान ज्यान ज्यान नित्या परोक्ष रूपे त्याम नहीं दसमी बस या था दसम में दसम का ज्ञान अभी आगे से वो बताएंगे दसम व्यक्ति नहीं है मर गया करके रोते समय दसम का ज्ञान है या नहीं नहीं है। अज्ञान है अज्ञान है और सुना दसम है दसम का ज्ञान हुआ अभी ज्ञान है अज्ञान और ज्ञान दोनों बंद बन गया दसम है सुन करके जो ज्ञान हुआ वो अपरुष है मेरा प्रश्न अपरोक्ष है नहीं परोक्ष है परोक्ष है आज जब तुम दसम हो मई दसम हो ज्ञान हो गया ये ज्ञान को अपरोक्ष कहेंगे मैं दशम में से ज्ञान अपरोक्ष है एकाग्रता नहीं हो तो परोक्ष भी हो जाएगा मैं दसम कहता है और अपरक्ष नहीं परोक्ष होगा ये तो दसम का परोक्ष ज्ञान है अपरो ज्ञान हुआ पहले परोक्ष नहीं था, नहीं। था। पहले परोक्ष था दसम है सुनकर के जो ज्ञान हुआ था वो था क्या देखो, <laughs> देखो <ही। laughs> प्रश्न का उत्तर देना जब वो कहते दसम है सुनकर जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान अपरिचय था क्या नहीं अपरिचय है अथवा नहीं प्रश्न है अब कहे परोक्ष ज्ञान कहेंगे ये घट है या नहीं ये कपड़ा है ये घट है या अथवा नहीं हम पूछते पृथ्वी <laughs> है पृथ्वी तो है पूछा घट है या नहीं कहीं द्रव्य है उत्तर हुआ दसमे जैसे दोनों होता है इस प्रकार ज्ञान अज्ञान दोनों परोक्ष अपरोक्ष दोनों ये दो भी बन जाएंगे जैसे दसमे बनते नित्य अपरोक्ष आत्मा में भी बन जाएंगे रोक्षमे